नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते कहिए क्या बात है आपको क्या तकलीफ है मुझे एक सप्ताह से ठीक से नींद नहीं आई है तो पहले क्यों नहीं आए जीना है या एक महीने में मरना है जीना है डॉक्टर साहब तब तो बताइए रात के समय क्या क्या करते हैं आप मुझे देर तक काम करना पड़ता है पौने बारह बजे घर लौटता हूँ जल्दी ही कुछ खाता पीता हूँ तथा सो जाने को तैयार हो जाता हूँ पर नींद बिल्कुल नहीं आती है फिर सो जाने के लिए शराब के दो तीन ग्लास पीने पड़ते हैं आज सुबह के साढ़े सात बजे मुझे उठना था पर मैं नहीं उठा ऑफिस देर से पहुंचा बॉस से माफी मांगनी पड़ी ओफो आप कब तक अपनी तबीयत बिगाड़ने वाले हैं देखिए आपको सावधान रहना चाहिए आधी रात को भोजन नहीं करना चाहिए शराब नहीं पीनी चाहिए अधिक आराम करना चाहिए सोने से पहले हल्का सा खाना खाकर कोई अच्छी सी किताब पढ़िए लेकिन वो किताब अधिक दिलचस्प नहीं होनी चाहिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूं दवाइयाँ कब खानी हैं ये गोली सुबह को खाइए इससे आपका मनोबल बढ़ने वाला है और ये शरबत सो जाने से पहले पीजिए इससे थकावट कम हो जाने वाली है अच्छा डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद